द्र कर्णे भद्रम पश्ये माक्षता चिंगशे अथर्गे मांडव्य परिषद मंगलाचरण द्वितीय मंगलाचरण कार्भ हुआ था दो मंगलाचरण मंगलाचर है भाष्यकार के मंगलाचरण दो हैं जो श्लोकों में मंगलाचरण है तो प्रथम मंगलाचरण का तो हो गया टीका के माध्यम से अब द्वितीय मंगलाचरण के बारे के समय आज चर्चा है एक कहा गया विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया अवलंब्य दो तरह से वस्तु का प्रतिपादन होता है एक तो विधि मुख या अमुक है अथवा ये सारे के सारे अमुक व्यक्ति नहीं है एक व्यक्ति को छोड़कर के निषेध मुख भी होता है जो तो वस्तु का प्रतिपादन नहीं बोलना चाहते हैं विधि मुख के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन आरोप उस परमात्मा ने आरोप करके प्रतिपादन किया मैंने ब्रह्म भाव से जीवत्व में लाया प्रथम मंत्र में ये थाना अवलंब न तत्व में से दो शब्द आते हैं तत्व और पंग तद, पर से ब्रह्म को लिया जाता है और त्वम पर से जीव को लिया जाता है ऐसा हो जाता है तो तदर्थे न उपक्रम में उस तत्व में आया वो तत्पद का अर्थ के द्वारा आरंभ करके तत्पद का ब्रह्म अर्थ ब्रह्म वो ब्रह्म जीव में आया है ऐसा प्रज्ञा सुप्रधान चरणी लोकान इत्यादि के द्वारा तश् तमर्थ प्रत्यात मात्र तो उत्तम उस वो जो तो तत्पर जाता था उसको तोमत्व प्रत्येगात्मा तो मात्र बताया तोमार्थ जीवात्मा हर है प्रत्येगात्मा था तद्रूप बताया अविधेय फलोक्त्या संबंधाधिकार रूप से छो दो का कथन किया था अविधेयक विषय और फल जो तो बताया अनर्थ की निवृत्ति तो फल है और अविधेय जो विषय है वो बताया था पूर्व मंत्र यह भी सूचित हो गया वो जब दो बता दिया तो संबंध अधिकारी भी सूचित हो गए कहा पूर्व की चर्चा है सम्प्रति विषेद द्वारा अब विषय द्वारा उस ब्रह्म का कर प्रतिपादन करना है निषेध द्वारा वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया है विषय के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन की प्रक्रिया का सहारा लेकर तोमरभेर उपक्रम अब जो तत्वशी में आया हुआ तोमपद है उसके अर्थ वहां से शुरू करेंगे वो करके तस् तदर्थ पहले तदर्थ को को तोमर्थ से मिलाया गया था अब तोमर्थ को तदर्थ जो असंसारी ब्रह्म है वो सिद्ध करेंगे ये जीवात्मा कर परमात्माएं है ऐसे सिद्ध करना योग्य मंत्र है ये निश्चय करवाते हैं कहा योग विश्वात्मा विदेश विषय इत्यादि कहा ती काम करते तोमर्थ स्वतः सिद्ध सिद्धा तो सगणामना परामर्श रहे अब जब श्लोक की व्याख्या करनी है तो उसमें जो तुम पद का अर्थ है स्वतः सिद्ध चित्त धातु जो चेतन वस्तु है स्वतः सिद्ध चित्त धातु धातु मानी क्या धारणा धातु अधिष्ठान जगत कल्पना के अधिष्ठान सबको धारण करता है इसलिए धातु कहा गया उसको धारणा धातु मान धार धातु से तुम प्रत्यय करके धातु बनाया गया धारणा धातु सबको धारण करता है जैसे ऐसी में जितने भी कल्पना करेंगे दृश्य सबका धारण करने वाली धातु हो जाएगी उसका धारणा धातु तो आत्मा में ही कल्पना करनी है जगत के इसलिए धातु कहा उसको ये कह रहे हैं तत्र तत्व स्वतः धातु जो चेतन है सबको धारण करने वाला चेतन प्रश्न है सर्वनाम आप परामर्श थे शोक में सर्वनाम है कोई यो विश्वात्मा यह सदस्य लेना है ध्यान देना सर्वनाम द्वारा उसका परामर्श होगा यह यह करके कहा था यही है तस्म जागृतम आरोपितम उदाह उसमें उस जो चेतन वस्तु है उसमें जागृत अवस्था आरोपित है इसका उदाहरण यह विश्वात्मा कहा माना जो स्थूल वस्तु का उपभोग करता है तो उस काल में विश्व कहा जाता है विश्व स्वरूप हो जाता है वह आत्मा जी कहा तस्मिन उस आत्मा में चेतन आत्मा में जागृतम आरोपितम उदाह जागृत अवस्था वास्तविक नहीं उसकी आरोपित है एक उदाहरण देते हैं एक कहा विश्वात्मा कहा तीन चार की टिप्पणी आरोपित मानने पद्य पूर्व पद्य में जो पूर्वक श्लोक में जो आरोपित था उसी को यहां पर उदाहरण देते हैं कहा उदाहरण की स्थूलम अनुवादित है उदाहरण थूल का अनुवाद करते हैं ये विश्वात्मा करके स्थूल अभिमान रखने वाले को विश्व कहा जाता है अपवाद आ किसके लिए अपवाद करने के लिए जो विश्वात्मा करके पूर्वक में जो विश्वात्मा बनाया गया था उसका यहां जत पद से लेकर के आगे अनुवाद करके बोलते हैं कि वहां से थूल से लेकर सूक्ष्म भी पहुंचाना इस श्लोक में इसको लेकर यह कहा गया विश्वात्मा मान विष्वम पंच तो पंचमहाभूत तत्कार्यात्मकम स्थल शरीरम जगत वैराजन शरीरम जो संपूर्ण जगत में अभिमान रखने वाले को वैश्व कहा जाता है और ये विश्व और वैश्व भेद नहीं करेंगे यहां प्रथम पाद में जब आएगा ओमकार के प्रथम मात्रा के साथ वैश्वाद्य के साथ में तादात्म्य करके दिखाएंगे तो ये कहते हैं विश्वम संपूर्ण विश्व में सर्व प्रपंच जितने पंचीकृत पंचमहाभूत पंचीकृत पंच महाभूत पंची महा का कार्य है पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार पंच पंचीकृत महापंचमहाूत और उसका कार्य जो शरीरादी है पंचभूतों का कार्य कार्य में थूल हम जो थूल शरीर होता है जगत एक जगत होता है स्थूल जगत होता है बैराजन शरीर हम विरार संबंधी शरीर है ये शरीर है तस्मिन जागृति का हमम एक अभिमान मान्य उस संपूर्ण स्थूल पदार्थ जितने संसार में स्थूल वस्तु हैं माने संपूर्ण पंचीकृत अवस्था के पंचभूत और उसका कार्य जितने भी हैं ये हमारा शरीर पंचीकृत पंचभूत नहीं है उसका कार्य में आता है सबके सब में अभिमान रखने वाला जो होता है तस्वीर जागृत उस जागृत अवस्था होता है वो सबको मिला के जाग्रत अवस्था बोलते हैं और उसमें जो अहम और मोहमो अभिमान करने वाला आत्मा होता है उसको कहते हैं वैश्वरी विश्व करके कहा जाता उस फूल पदार्थों में जागृत अवस्था में जब अहम तस्वीन जागृते जब दो में अहम कर रहा है जागृत अवस्था और फूल वस्तु पंचकृत पद में महाभूत अरुषा कार्य जितने संसार बना हुआ सब में अभिमान रखता है मैं करके अहम ममा यदि दो अभिमान रखता है मैं भी बोलता है मेरा भी बोलता है ये शरीर में देखे कभी कभी मैं बीमार हूं बोलता है तो शरीर को मैं करके बोलता है और कभी मेरे शरीर मेरा शरीर ठीक नहीं है बोलता है ममा लगा के बोलता है तो अहम मम अभिमान ऐसे अहमता ममता करने वाले को विश्व कहा जाता है ये विश्वात्मा यह विश्वात्मा इसका नाम है ये कहा तस्य तस् अर्थक्रिया विश्व का जो अर्थ क्रिया है वो दिखाते हैं क्या है विधि जो विषय क्या काम करता है जो आत्मा है विधि जन्य विषयों का भोग करता है विधि विधि माने धर्म धर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो फल है उसको भोग करता है ये बोलना चाहते सुख आज विधि जन विधि विधि क्या कहा विधि यते विधि जिसका विधान किया जाता है उसको विधि कहा जाता है बी पूर्वक धाधातु इसे की प्रत्यय किया है उपसर्ग भो की विधि यते विधि जिसका विधान होता है उसको कहते हैं विधि किसका विधान होगा वेदर्भ में धर्म का अधर्म का धर्म को विधान होना है विधि यते विधि धर्म धर्म को विधि कहते हैं कुछ विश्वात्मा विधि च विषयान में अविधिच विषयान भी हो सकता है पाठ सवर्णधिर का ऐसा मानना नए का प्रश्लेष करना करे अविधिजा भी हो जाएगा विधिजा भी, भी हो जाएगा दो प्रकार के सुख और दुख का अनुभव करना है धर्मजन्य भी करना है और अधर्मजन्य भी करना है तो विधि यो विश्वात्मा विधिज विषयान में विधि विश्वात्मा अविधिजा ऐसा भी होगा और विश्वात्मा विधिजा ऐसा भी होगा नए प्रश्लेष करना लगा करके धर्म अधर्मजन्य सुख दुख का अनुभव करता है यह अर्थ विधि ये यदि विधि धर्मो धर्म को कहते हैं विधि उसका विधान होता है शास्त्रों में पुण्य कर्म जो होता है नए अनुबंधे न विश्वात्मा विधि जब विश्वात्मा अविधिजा ऐसा भी कर सकते हैं वहां नए का प्रश्लेष करके नए लगा करके तब तो व्यतिरिक्त तो हो उस विधि से जो व्यतिरिक्त होगा अविधि हो जाएगा अविधि अधर्म स्थाभ्याम धर्म धर्माभ्याम धर्मा, तो साधन ये जो योग प्राप्ति का साधन फूल जगत प्राप्ति के साधन अभिमान के साधन बनते धर्माधर्म ताभ्याम धर्माधर्माभ्याम अविद्या काम अभ्याम और ये जो धर्माधर्म किसे हुआ है अविद्या काम अज्ञान था इच्छा हो गई इच्छा होने से धर्माधर्म करने लग गया अविद्या काम प्रसूताम धर्माधर्मान राम प्रसुताभ्याम धर्मा धर्माभ्याम प्रसुता अविद्या और काम दो के द्वारा पैदा होते कर्म वो धर्माधर्म कर्म है तो ये अविद्या और काम अज्ञान और इच्छा के द्वारा उत्पन्न जो धर्माधर्म हैं, इनसे विषय शब्दाद इनसे क्या होता है धर्माधर्म विषय पैदा हो जाते हैं वो भोग्य पदार्थ जो शब्द वो शब्दादि के माध्यम से सुख दुख अनुभव होना है विषया जन्यं दे विषया शब्दाद जो शब्दस्पद स्वरूप रसगंध पंच विषय पैदा हो जाते हैं जन्यं दे तान भोग्य योग्यतया उन विषयों को भोग्य की योग्यता से माध्यम से भोग शब्दान भोग के योग्य होने से उनको भोग कहा गया विषयों को यु विश्वात्मा विदेश विषयान प्राश्य भोगां थ है भोग शब्द से कहा भोग के योग्य है विषय इसलिए भोगां बोला उसको द्वितीय है शब्द विषयां भो, भोग योग्यता या भोग के योग्य होने योग्यता है उनमें इसलिए भोग भोगशब्दिता भो भोग के भोग शब्द से कहा गया जो विषय हैं पांच विषय हैं तो भोग भोगसब्दिता आदिदि अनुगृहित बाह्येन्द्रियारक बुद्धि परिणाम गोचरतया स्थूलतनाम देखो तो स्थूल क्यों हो जाते हैं प्राश्य भोगांथविष्ठान कहा स्थूल शब्द सेठन प्रत्यय करेंगे थविष्ठ हो जाता है सूत्र है स्थूल ल आगे तो लोप हो जाएगा स्थूल के उकार को गुण हो जाएगा ऐसा एक सूत्र स्थूल दूर प्रिय हर्ष क्षिप्रद्राणाम ऐसा सूत्र है ना प्रिय शब्द से लोप हो जाएगा एणादिपरम लोप आदि पूर्व से जो गुण हो जाता है इसी प्रकार स्थूल में स्थूल शब्द से जब स्तन प्रत्यय करेंगे अति स्थूल जो होगा उसमें स्टन करने पर यह लग जाएगा सूत्र स्थूल दूर युवह स्वच्छ प्रक्षाणाम एणादि परम पूर्व से जो गुण सूत्र लग जाएगा तो लकार से आगे तो लोक हो जाएगा अणादि पर लोक हो जाएगा उकार को गुण हो जाएगा स्थोष्ठ अबादे स्थभिष्ठ थभिष्ठान भोगाना अति स्थूल भोग को थविष्ठ कहा जाता है थभिष्ठान कहा तो क्यों थविष्ठ है तो कहते हैं आदि इत्यादि अनुगृहित बाह्यन्द्रिय द्वारा का बुद्धि परिणाम को कर देखो सुख दुख होता है बुद्धि का परिणाम है वही होना है अंतकरण में होना है किंतु आदित्यादि के कृपा अनुग्रह के माध्यम से बाह्येन्द्र के द्वारा बुद्धि में लाया जाता है उनको इसलिए वह स्थूल वो कहा जाता है जहां बाह्य इंद्र के माध्यम से आएगा वो स्थूल होगा वहां आदित्यदि अनुग्रही देवता भी हैं देवता के सही यही कहते हैं स्थूल इसलिए हो गई बार आदित्य आदि अनुग्रही आदित्या द्वारा अनुग्रहित बाह्य इंद्रिय इंद्रियां हैं उनके माध्यम से इंद्रिय द्वार का उनके माध्यम से बुद्धि परिणाम गोचरता या बुद्धि के में सुख दुख होना है भोग बने वही होना अंतिम में जाकर के जो थोल विषय हमारे बुद्धि में किस रूप से परिणत हो जाते हैं सुख या दुख के रूप में, में। परिणाम गोचरता है परिणाम का विषय होने से थूलतमान इसलिए थूलतम हो गए भोगान प्राश्य भोगान है प्राश्य प्रा खाकर के होता है प्रसर्ग है अस भोजने रातों से तो करके लिप किया हुआ है प्राश्य बना रखा है खा करके होता है खाना बना के आया साक्षात् अनुभूया उन भोगों को साक्षात्म सुख का अनुभव करके अर्थ लेना है प्राश्यय का अर्थ अनुभू साक्षात् अनुभिया साक्षात्कार करके अनुभव करके स्थितो एवं प्रज्ञात्मा स्तर से अनुभव करके रहने वाला यह प्रज्ञात्मा होता है यह प्रज्ञात्मा ऐसा है यह प्रत्यगात्मा यह प्रत्यगात्मा ऐसा होता है यह कहा यहां से लेकर के चलना है जिसको विश्व संज्ञा दी गई है यहां से ये यह विश्वात्मा अच्छा आगे पश्चात चांद आदि है ना उसके लिए बोलना चाहते हैं आगे तत्र तो स्वप्नावस्था अत्यावश्यक उसी में उसी आत्मा में ही अब स्वप्नावस्था का अध्यास करेंगे पहले जाग्रत का अध्यास किया आरोप किया और स्वप्न का आरोप दिखाते हैं पश्चात चार न्यायान सोमद विभवान ज्योतिषा श्रीवन सूक्ष्मण ये द्वितीय है उसका अर्थ करते हैं पश्चात जो ठूल भोग का अनुभव कर, कर गया उसके पश्चात क्या करते हैं कहा पश्चात चार ने क्या बोला जागृत हेतु तो कर्म क्षय अनंतर पश्चात का अर्थ किसके पश्चात जाग्रत के भोग का जो कर्म थे जाग्रत अवस्था में भोग देने वाले जितने कर्म थे वो कर्म समाप्त होने पर जाग्रत भोग का हेतु होते हैं कर्म कर्म के कारण हुआ है जाग्रत उसके समाप्त हो गया स्वप्न में जाएगा ये तो। एक पश्चात का करना जाग्रत हेतु कर्म क्षयान धर्म और स्वप्न हेतु कर्म उद्भवे जैसे दो बातें मानना जागृत के कर्म जो कारण कार, जागृत के जो भोग का हेतु के कर्म उत्समाप्त हो गए और स्वप्न के भोग के कर्म उदय हो गए पूर्व कर्म प्रारब्ध कर्म उदय हो गए पर ऐसा थूल विषय अन्य पश्चात अन्य अन्य माने थूल विषयों से अन्य अन्यों का भोग करेगा वहां थूल विषयों का, का भोग नहीं करेगा पश्चात से अन्यान शोपति विभवान इत्यायी है वहां तो पश्चात का तय कर रहे हैं विषय अन्य फूल विषयों से अन्यों का अस्माद हेतु हेतु तो जो अन्य होने से ही अस्मादेव तो है तो ये हेतु हो गया अन्यान अन्य होने से फूल विषयों अन्य होने से इसी कारण से सूक्ष्मान जो सूक्ष्म होंगे फूल विषयों से अन्य कौन होंगे सूक्ष्म होंगे सूक्ष्म बाह्येन्द्रियाम उपरतत्वाद बाह्येन्द्रियाम आकार होना चाहिए बाह्येन्द्रियाणाम उपरतत्वाद बाह्येन्द्रियों का उपराहम होने से उस काल में बाह्य इंद्रिय उपराहम है उपरा से अविद्या काम कर्म प्रेरित प्रेरित आत्मीयति प्रभाव जो अविद्या काम कर्म के द्वारा प्रेरित जो आत्मीय बुद्धि है वो भोगों में जो आत्मीय बुद्धि है, है वो है वहाँ उसके प्रभाव से ही प्रसूता वो बुद्धि से उत्पन्न है भोग जो आत्मीयपति बनी थी बुद्धि में उस बुद्धि में ही आत्मीयपति भोगों में बनी थी भोगभुक्ति समय पहले पूर्व अवस्था में तो वो बुद्धि में संस्कार रूप में बैठे हैं तो बुद्धि से उत्पन्न किया जाता उनको माना अंतकरण में उत्पन्न होते हैं संस्कार रूप में अविद्या काम कर्म प्रेरित अविद्या काम कर्म तो प्रेरक है उसके द्वारा प्रेरित जो आत्मीयपति बनी थी पहले भोग करते समय में वो उसके उसके प्रभाव से ही प्रसूतान उत्पन्न होने वाले अंत करणात्मनो वासनामयाम वो अंतकर्म स्वरूप ही है भोग दिव्या का बहुवचन अंतकरण आत्मन अंतकरण स्वरूप वासनामयान जो संस्कार मय भोग है उसको भोगता है कहना है वासनामया और आदित्यादि ज्योतिषाम अस्तमित्वाद आत्मभूतें जो ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान कहा सूक्ष्म भोग को भोगता है अपने ज्योतिष ही भोगता कहा क्यों आदित्यादि ज्योतिष अब अस्त उसका न आदित्य ज्योति है न चंद्र ज्योति है न अग्नि ज्योति है न बाल ज्योति है कोई ज्योति ना जागृत अवस्था में जिनमें से हम काम करते हैं अथवा रात्रि में से काम करते थे सब समाप्त है वहां आदित्य आदि कोई ज्योति नहीं है जो ज्योति ब्राह्मण में चर्चा है वृद्धावन में वो या ज्योति कोई काम नहीं करते स्वप्न में इसलिए कहा आदित्यादि इत्यादि का आदित्यदि ज्योतिषाम अस्त विवप्न अवस्था में आदित्यादि ज्योति अस्त वै सब न आदित्य है न चंद्र है न अग्नि है न वाणी है ये चार होते हैं व्यवहार के योग्यता के लिए दिनों और रात में हम जो व्यवहार करते हैं कभी सूर्य के प्रकाश में करते हैं कभी चंद्र के प्रकाश में करते हैं कभी अग्नि आदि टॉर्च आदि लेकर के हम काम करते हैं वो भी न हो रात्रि पर तो वाणिश्य भी होता है व्यवहार हो जाता है बांग बांग ज्योति हो जाती है ये तो जागृत अवस्था की बात है किंतु तो सब अवस्थाएं स्वप्न अवस्था इसलिए कहा आदित्यादि ज्योतिषाम अस्त के तत्वाद आदित्या ज्योतियों का अस्त होने के कारण से आत्मभूत ए ने वे ज्योतिषा अपने स्वरूप भूत ज्योति है अपने स्वरूप ही ज्योति है वहां अत्र पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवती वृद्धा तो ने गाय आत्मभूत ज्योतिषा अपने स्वरूप के द्वारा ही विषयी कृतान वह सूक्ष्म भोगों का विषय अपने स्वरूप से ही कर रहा है वहां विषयी विषय किए जाने वाले भोग अनुभूय अनुभव करके उस भोगों का अनुभव करके स्वप्न अवस्था के भोग को अनुभव करके माने विश्व से अब तेजस वन के भोग किया उसने पहले विश्ववन के जागृत का भोग किया अब जब जो देवता हैं इंद्रियों के अनुग्राहक देवता भी हर जाते हैं और इंद्रिया भी हट जाती है उस काल में भोग होता है सूक्ष्म भोग होता है उस काल में तेजस वन के भोग करता है अच्छा अपीकृत पंचमहाभूत कार्यात्मक सूक्ष्म प्रबंधम हिरण्य गर्भ स्वप्न स्थानम चिमान्य अभिमानी अभिमन्यमान तैजस्व भगवती उस काल में क्या होता है भोग करने के कारण से तेजस नाम प्राप्त करता है कैसे क्यों करता है अपंचीकृत पंचभूत तत्कार्यात्मक का सूक्ष्म प्रबंध सूक्ष्म प्रबंध कैसे है अपंचीकृत जो पंचभूत और पंचभूतों का कार्य दो दो वस्तु होंगे माने जो गंध तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा आदि बोलते हैं अपंचीकृत पंचमहाभूत और उसका जो कार्य होते हैं इंद्रिया आदि जो भी होते हैं उनका कार्य सूक्ष्म है अंतकरण आदि अच्छा यही भोग होते हैं और पंजीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मक सूक्ष्म प्रपंच उस कार्य स्वरूप जो भूत तो और कार्य स्वरूप जो सूक्ष्म प्रपंच है उसको हिरण्यगर्भ गर्भ शरीर उसमें अभिमान करने वाला हिरण्यगर्भ हिरण्य बोलते हैं समष्टि में व्यष्टि में तेजस होगा तो समस्टि में हिरण्य कहेंगे समष्टि व्यष्टि में भेद नहीं दृष्टि समष्टि से अतिरिक्त नहीं होता ऐसा मानता हिरण्य गर्भ शरीर हम हिरण्य गर्भ शरीर वा वाला जो होता है स्वप्न स्थान हम और जो स्वप्न स्थान है जो अभिमान्य माना माने हिरण्य गर्भ शरीर में अभिमान करने वाला है हैप्न जो भोगने वाला है स्वप्न स्थान उसका स्वप्न अवस्था है ये तीनों में अभिमान करने के कारण से उसका नाम पड़ जाता है राइट वे तेजस नाम पड़ जाता है अभिमान अभिमन्य माना ऐसे अभिमान करने वाला तेजस हो गति तेजस हो जाता है विश्व से तेजस में पहुंच है वही जागृत के भोग को छोड़कर के स्वप्न भोग में एक के समय में उसी को तेजस बोलते हैं ये कहा अच्छा तत्रुप्त कल्पना दर्शे उसी आत्मा में जिसको विश्व कहा था जिसको तेजस कहा था उसी आत्मा में ही सुसुप्ति की कल्पना करते हैं सुसुप्ति अवस्था की कल्पना भी दिखाते हैं उसी ने कहा तत्र आत्मा उसी आत्मा ने सर्वान एकता विशेषान पुनरवि शन ही स्वात्म स्थापित हुआ ऐसा जितने विशेषते जाग्रत और स्वप्न में जितने भी सर्वान एतान विशेषा जितने भी विशेषते जाग्रत स्वप्न में जो द्रष्टा और दृश्य बनकर के दिखाई पड़ रहे थे दृष्टा दृश्य दर्शन तीन रूप में दिखाई दे रहे थे त्रिपुटी के रूप में हम भोग कर रहे थे हम द्रष्टा हो गए वस्तु दृश्य हो गया दर्शन क्रिया हो गई इसी प्रकार श्रोता श्रोतव्य विषय इत्यादि त्रिपुटी में हम काम करते थे ये विशेष हैं सर्वान विशेषान् विशेषा फिर धीरे से उनको की स्वात्म स्थापयित्व अज्ञान विशिष्ट अपने आप में स्थापित कर लेता है सुश्रयुक्त अवस्था में सारा विषय आत्मा में लीन हो जाता है। कौन सा आत्मा अज्ञान विशिष्ट आत्मा शुद्धात्मा में नहीं ये कहना जा रहे हैं सर्वान एतान विशेषान पुनरभिशनयी स्वात्म ये कहा फूल सूक्ष्म विभागे न स्थानद्वयावच्छिन्ना प्रकृता एताम अशेषा अति विशेषा संपूर्ण विशेष चित्त में दो विभाग में तो विभक्त जो विशेष हैं फूल सूक्ष्म विभाग माने जागृत अवस्था के विशेष थूल और स्वप्न के विशेष सूक्ष्म है यही कहाक्ष्म विभाग दो विभाग वस्तु की है थूल विभाग सूक्ष्म विभाग के माध्यम से स्थानद्वयावच्छिन्न दो स्थानों में विशिष्ट है दो स्थानों से विशिष्ट है कुछ वस्तु जागरूक विशिष्ट है तो कुछ स्वप्न विशिष्ट है फूल जागरूक विशिष्ट है और पदार्थों का प्रकृतान जिनका प्रकृति चल रहा है प्रकरण चल रहा है जागृत स्वप्न के प्रकृतान जो प्रकृतान तो प्रकृत पदार्थ है एताम इन सब पदार्थों को अशेषाम सब के सब को सब विशेष यही है इन संपूर्ण रूप से विशेषान उपाधि द्वय भूतान दो उपाधि बने हुए थे थूल और सूक्ष्म उपाधि बने हुए जितने भूत हैं ठूल भी उपाधि आत्मा की उपाधि सूक्ष्म आत्मा की उपाधि जिस उपाधि के कारण से विश्व और तेजस नाम मिला था फूल उपाधि के कारण विश्वनाथ और सूक्ष्म उपाधि के कारण तेजस नाम मिला उपाधि भूतान उपाधि बनने वाले जितने हैं उपाधि द्वय द्वार दो उपाधियों के द्वारा थूल सूक्ष्म जो उपाधि है इनके द्वारा संचार प्रयुक्त श्रमो भवान दो स्थान में प्रकर्ट करता था जागरूक काल में ये जीवात्मा को दक्षिण आठ में होता है करके कहा है वहां बैठकर करके व्यवहार करता है मुख्य रूप से और स्वप्न काल में कंठ नाम के नाड़ी में होता है और सुशुप्त में हृदय में पूरी तत्व नाम के नाड़ी में होता है ऐसा दिया है। इसलिए कह रहे हैं यहां उपाधि तो है द्वार का स्थान पर तो संचार दो उपाधि होने से दो स्थान में संचार करने वाला हो गया ऐसे जो संचार प्रयुक्त श्रम उद्भव अनंतरम जब दो स्थानों में जागृत स्वप्न दो स्थानों में घूमते घूमते परिश्रम के द्वारा परिश्रम श्रम श्रमो उद्भवान परिश्रम करते थक गया जब श्रम उद्भव हो गया थक गया जब थक जाता है दो स्थानों में घूमते घूमते जागृत भोग किया स्वप्न का भोग किया भोग करते करते जब थक जाता है उसके अंतर तस्या भी परिभी फिर उसको भी त्यागना चाहता है स्वप्नों को भी त्यागना चाहता है परिधि साया परिहार करके जब इच्छा उपयागनिक इच्छा हो जाती है स्थिति में शन धीरे से अनुक्रमेण अक्रम दो तरीका है जागृत से सीधा सुश्रुक्ति की जा सकता है और स्वप्न होकर के जा भी सकता है क्रम से हो अथवा अक्रम से हो सुश्रूक्ति अवस्था में पहुंच जाता है दोनों हो सकते हैं यानी कि स्वप्न के माध्यम ही सुश्रुक्ति में जाना पड़े ऐसा नहीं किसी किसी ऐसा आ जाता है जब स्वप्न का पता ही नहीं लगता इसी समय में ऐसा है स्वप्न होने के बाद में हम बेहसी हो जाते हैं अक्रम क्रम या अक्रम दोनों तरीका है ये बताया ये कह रहे हैं शनई अनुक्रमेण अक्रमेण बाद अनुक्रम अथवा अक्रम दो में से कोई भी तरीका है शनई आठ की टिप्पणी है ना आठ में कहा अनुक्रमेण जागृत स्वप्न ततः सुसुप्तम ये ये हो अनुक्रम जागृत जागृत की बात में स्वप्न और स्वप्न के बाद, बाद सुषुप्त अक्रमश अक्रमक अक्रम क्या है यथा पुत्र पुत्र जिस जहां कहीं से जहां कहीं पहुंचना याक्रम अच्छा छह साल भी है का अविद्या काम कर्म प्रेरित कहा था वो कैसे अविद्या काम कर्म द्वारा वासना में भोग है वह स्वप्न में कहा था उसके अर्थ करते हैं तत्प्रेरित तुम जो अविद्या काम कर्म प्रेरित्व तो क्या है तत्संपादित परिणाम उन्मुखता करता हूँ उसके द्वारा संपादित मे परिणाम होना माना वासनामय जगत वहां परिगत होता बुद्धि प्रति परिगण होना यही सम्पादन करना है नान्य प्रेरणाम समझे अन्य जैसे चेतन प्रेरणा देता ऐसा करो करके अविद्या काम करवा ऐसा बोलने सत्य जड़ जड़ है वो करने से जड़ाना अन्य प्रेरणाम न संभव जड़ पदार्थम अन्य नहीं होगा मान वासनामय बुद्धि में वो वृत्ति बनाना यही काम है ये कहा प्रभाव कहा था प्रभाव का था मते परिणाम अनुकूल सामर्थ्य उस प्रभाव से ऐसा कम बुद्धि में जो परिणाम के अनुकूल सामर्थ्य है ना बुद्धि का प्रभाव है मान जैसे परिणाम होने जाए वैसे सामर्थ्य आ जाता है वहां स्वप्न में बुद्धि परिणत हो तो विषयाकार से परिणत हो जाती है ये सामर्थ्य है ये बताया अच्छा आगे ठीक है मरे पर हो अविद्यादि भी परिणाम उन्मुखी भूता या आत्मीया मती ही तत्प्रभाव आदेगा अविद्या काम कर्म के माध्यम से क्या होगा परिणाम में उन्मुखी भूता जो आत्मीय मति हो जो विषय जो कहते हैं आत्मीय बुद्धि हो जाती है उसमें नहीं हो ये बुद्धि हो जाती है आत्मीय मति या मति। आत्मीयति तत्प्रभाव उसके प्रभाव से ही तनिष्ठा तत्त परिणाम अनुकूल सामर्थ्या देगा इसलिए क्या होगा वो बुद्धिष्ठा तत्त परिणाम के अनुकूल सामर्थ्य आ गया जैसे जैसे होना है जहां जहां हम भाव करता है वो बुद्धि बनाती है उसका काल ये सामर्थ्य उसमें प्रभाव यही बुद्धि का प्रभाव है सामर्थ्य तब तक, तक उससे परिणाम हो जाता है ये बताए उपादान अंतर्प्रेक्षित ये एवकार तो ये एवकार भी है ना परिणामादेव कुछ है प्रभाव आदेव एवकार किस लिए कहा कद उपादान दर अप्यवेक्षित रहे अन्य उपादान वहां कुछ भी नहीं है वो अविद्या काम कर वो उपादान बन करके ही ये बना हुआ है बुद्धि का परिणाम हो जाता है वहां अन्य उपादान का कुछ भी नहीं स्वप्न अवस्था में ठीक है तत्यगात्मा स्थान पर विशेष तय पूर्व छूट के समय अनुक्रमण क्रमेण रे माना सुसूद जाने का दो तरीका है या तो अनुक्रम से जाएगा या अक्रम से जाएगा ऐसे गाने पर स्वात्मि अज्ञाते कारणापनि स्वात्मनि स्थापित्व ने माने क्या स्वात्मनि श्लोक में है उसका अर्थ अज्ञाते कारणापनि तो माया विशिष्ट ब्रह्म है अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म है अज्ञात ब्रह्म में कारण स्वरूप ब्रह्म में स्थापयित्व सबको स्थापन करवाने उपसंहृत स्थापन उपसंहार करके अपने में विलीन करके स्थापयित्व आत्मने स्वात्म नहीं स्थापित किया विलीन करके कहा अब प्रधानसन प्राज्ञ हो गया वहां पर अज्ञान प्रधान होता है आत्म प्रधान नहीं रहता अद्याकृत प्रधानसन अज्ञान प्रधान रहता है शिशु की अवस्था में इसलिए उसका नाम बन गया ये प्राज्ञ हो जाता है प्राज्ञ शब्द हो जाता है कहा एक अभ्याग्र के प्रधान असम ऐसे होते हुए आत्मा प्राज्ञों गति प्राज्ञ नाम प्राप्त कर जाता है ये तस्व प्रत्यगात्मा स्थान तय विशिष्ट से इसी प्रत्येगात्मा जो तीन स्थानों से विशिष्ट प्रत्यगात्मा घूमने वाला है उसी को सप्तम मंत्र में के नानंद प्रज्ञ न ना बहिष्प्रज्ञ के द्वारा तूरीय अवस्था की चर्चा में जाना है उसमें हमें मुख्य लक्ष्य हमारा वो है अभी जो तीनों स्थानों में घुमा करके दिखाया जिस आत्मा को उसमें नाम तो प्रज्ञा माती जो सप्तम मंत्र आएगा निषेध के द्वारा मान स्वप्न अवस्था भी उसके नहीं है जागृत भी नहीं है जागृत का ज्ञान भी उसको नहीं है स्वप्न का ज्ञान भी नहीं है नव प्रज्ञान घन भी नहीं है सुशुभ की अवस्था भी नहीं थी अभी निषेध करेंगे सबका ये बोलना चाह रहा है टीका तस्वीर जो तीन अवस्थाओ में घुमा रहे थे किस आत्मा को जिसको विश्व तेजस प्राज नाम दिया गया था उसी आत्मा को ही प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा को ही स्थान त्रय विशिष्ट से जो तीनों स्थान विशिष्ट होकर के विश्व तेजस प्राज्ञ नाम प्राप्त किया है जिस आत्मा ने उसका नात प्रज्ञ न वही प्रज्ञा इत्यादि प्रतिशा प्रसूत प्रमाण ज्ञान समारूढ़ जब वही आत्मा जैसे ज्ञान समारूढ़ हो जाएगा कैसा नात प्रज्ञमादि के द्वारा प्रतिषेध शास्त्र निषेध का वाला शास्त्र है अंत प्रज्ञा वाला भी नहीं बहिष्प्रज्ञा वाला भी नहीं प्रज्ञा घन भी नहीं इत्यादि का निषेध करेगा उभय प्रज्ञा वाला भी नहीं अंतराल अवस्था भी नहीं जागृत स्वप्न की अंतराल अवस्था भी नहीं न न माना आत्मा को बताने के लिए तो वो तरीका है शुद्ध आत्मा को विधि मुख्य बताना संभव नहीं है इतर व्यावृत्ति करके बताना है ठीक कहा नज्ञ न बहिष्प्रज्ञा इत्यादि प्रतिषेध शास्त्र है वो माना जितने भी वस्तु होंगे सबका निषेध करता जाएगा यह आत्मा नहीं यह आत्मा नहीं यह आत्मा नहीं ऐसा बोलेगा प्रतिषेध शास्त्र के द्वारा उत्पन्न प्रसूत प्रमाण जो प्रमाण उत्पन्न होगा अद्वैत प्रमाण कौन सा प्रमाण अद्वैत एक प्रमाण होगा प्रमाण से उत्पन्न जो प्रमाण ज्ञान समारूढ़ प्रमाणजन्य जो ज्ञान होगा अद्वैत ज्ञान होगा उसमें आरूढ़ हुआ आरूढ़ सर्वान भी अमर्थ उस स्थिति में क्या होगा कार्य करण रूपान प्राण प्राण ज्ञान प्रभाव आगे ऐसे जब स्थिति हो जाएगी तुरिया अवस्था में आत्मा होगा सब तीनों विशेषों को हटा देगा हितवा सर्वान विशेषा विगत गुणगणा पाप्त चतुर्थ पाद यही बोलता है हितवा सर्वान विशेषाण कब की बात है ये अवस्था की बात है जो नान प्रज्ञा जिसे सप्तम मंत्र में जाएगा उसे ज्ञान चतुर्थ में कहा गया हित्वा सर्वान विशेषांग विगत गुणगण प्राप्त सौ न स्तुरी इसका अर्थ होता है ये एक उस जो प्रमाण ज्ञान में समारूढ़ हुआ आत्मा है सर्वान अपनी अनर्थ विशेषा जितने अनर्थ थे तीनों अनर्थ थे जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों अनर्थ थे आत्मा के लिए जैसे नाम प्राप्त हो रहा था विश्व तय जिस पर आज्ञा भोक्ता बन रहा था आनंद भूख है सुश्रुति भोक्ता है थूलभुक सूक्ष्म आनंद भूख ऐसे ऐसा नाम पड़ेगा भोक्ता कहा गया था जितने भी अनर्थ थे सबके सब विशेषांत कार्य कारण रूप रूपां कुछ कार्य रूप में आना रखते थे कारण रूप में सुसूप तो कारण रूप में है अज्ञान और थूल सूक्ष्म कार्य रूप में है ये जो प्रमाण ज्ञान प्रभाव आदि को वो प्रमाण ज्ञान प्रमाण जन्य ज्ञान प्रज्ञा प्रज्ञादि प्रमाण है जो तुरिया आत्मा को बताने वाला प्रमाण वाक्य है वेद वाक्य है प्रमाण ज्ञान माने प्रमाण जन्य ज्ञान प्रमाण जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान के प्रभाव से ही हितवाए जब नान तज्ञ में पहुंच जाएगा इसको आपने सुनेगा जब तो ये सब कुछ छोड़ देता है सब अभिमान त्याग देगा जाग्रत स्वप्न सुशक्ति का अभिमान पूरा त्याग देगा ये तो निरुपाधिक परिपूर्ण वही आत्मा जो भोक्ता बन रहा था तीनों अवस्थाओं में वह निरूपाधिक परिपूर्ण ब्रह्म रूप में पहुंच जाएगा एक निरूपाधिक परिज्ञान परमात्म स्वरूप निरुपाधिक परिपूर्ण है ज्ञानम ज्ञान स्वरूप आत्मस्वरूप होकर के परि निष्पन्न निष्पन्न हुआ जो तत्व है वस्तु है कथा यदि उसको कथन करेगा ये बात उसी का कथन करता है हितवा सर्वान् विशेषान विगत गुणगणान ऐसा पातु असौ न सूर्य असौ तुर्य न पातु वो जो हमारी रक्षा करे अद्वैत आत्मा तूरीय आत्मा है उपाधि रहित आत्मा हमारी रक्षा करे यही है प्रथम श्लोक प्रदर्शित प्रमाण प्रत्युह प्रवाह प्रशमन मतम प्रयोजन स्थान ये दोनों श्लोकों का क्या अंतर हुआ कहते हैं दो मंगलाकरण किया भाष्यकार हैं प्रज्ञान हम सुप्रदान प्रथम श्लोक द्वितीय योग विश्वात्मा विदेश विश्व आदि द्वितीय श्लोक है तो इनमें प्रथम श्लोक के द्वारा प्रदर्शित प्रमाण से दिखाए गए जो प्रमाण है जिसके माध्यम से प्रमाण से प्रमाण का प्रत्युहत प्रवाह प्रशनात्मक वो जो विघ्नों का प्रवाह था उसके नाश करने के लिए नतोषमी था ब्रह्मयत्तन नतोषमी नमस्कार मंगलाचरण किया है प्रश्नात्मक प्रयोजन यही ये, ये मंगलाचरण करने का मतलब क्या विघ्नों का नाश ये प्रयोजन है कोई विघ्न न हो ग्रंथ की समाप्ति तक कोई विघ्न ना आ ये प्रयोजन स्थान त्रय प्रकल्पनातीत पर वस्तु प्रयुक्तम प्रार्थ तीनों थानों से तीनों थानों की कल्पना से अतीत जो पर वस्तु है ऐसे जो वस्तु के प्रार्थना की जाती है मैंने ये कहा नवगति की टिप्पणी प्रयुक्तम निर्वर्तितम संपादित जो वस्तु है तीनों थानों से अतीत निर्वर्तित संपादित वस्तु के प्रार्थना की जाती है ऐसी द्वितीय और द्वितीय श्लोक जो योगी स्वात्मा वाला है दूसरा मंगलाचरण इसके द्वारा क्या है अरे पाप न स्तूरी इत्यादि जो कहा नो असमान व्याख्यातृत्व तो न श्रोतृत्व न माने असमान हम लोगों की रक्षा करें ये अर्थ होगा असो तुरी न पाप हम लोगों की रक्षा करे असमान हमारे कौन व्याख्यातृत्व न श्रोतृत्व न तो व्यवस्थित हम व्यवस्थित हैं एक व्याख्याता रूप में व्याख्यान देने वाला बन के बैठा है बाकी श्रोता बन के बैठे हैं दो रूप में है गुरुशिष्य दो रूप में होते हैं व्याख्यातृत्वित्व न व्याख्याता और श्रोता बनकर के बैठे हुए जो व्यवस्थित हैं जो पुरुषार्थ परिपंथी हम लोगों का जो पुरुषार्थ है पुरुषार्थ मोक्ष है हम चाहते हैं प्रयोजन मोक्ष चाहते हैं आत्मज्ञान चाहते हैं उसमें जो परिपंथी शत्रु बनेंगे रोग शोक आदि जो भी होंगे आदि दैविकताप आदि भौतिकताप आदि अध्यात्मताप आदि होंगे परिपंथी परिपंथी मान शत्रु इसमें पुरुषार्थ में जो परिपंथ या है, शत्रु हैं उनके द्वारा किए जाने कारण निराश पूर्वक परिपंथ के द्वारा होने वाला जो कारण था विघ्न था उसके निराश पूर्वक खंडन पूर्वक पुरस्कार परमात्मा पराकृत अशेष कल्पना हो परमात्मा कैसा है पराकृत हो जाता है संपूर्ण कल्पना जिसमें कोई कल्पना शेष नहीं है संपूर्ण समाप्त हो जाती कल्पनाएं समाप्त होती जिसमें ऐसा परमात्मा था वित्त विज्ञप्ति स्वभाव है परमात्मा कैसा है वित्त ज्ञान स्वरूप है स्वभाव संबद्धत्व तो ज्ञापनात्म उसमें संबंध संबद्धत्व तो ज्ञापन कराने के लिए निष्प्रपंचम वाक्य प्रतिपाद्य ब्रह्म प्रथम श्लोके ने सूचित तो क्या किया निष्प्रपंच वाक्य के प्रतिपाद्य ब्रह्म प्रथम श्लोक के द्वारा एक तो छूट गया नित्य विज्ञम के स्वभाव मोक्ष प्रदान है तातु बने किससे रक्षा करे मोक्ष प्रदान करके हमारी रक्षा करे मोक्ष प्रदान है ज्ञान प्रदान मोक्ष के हेतु ज्ञान के मुक्षे प्रदान के द्वारा मोक्ष प्रदान मोक्ष प्रदान में मोक्ष का कारण जो ज्ञान है तत्पद से जाना मोक्ष को तद हेतु ज्ञान प्रदान है एक तो मोक्ष प्रदान और दूसरा मोक्ष का कारण है ज्ञान उसके प्रदान के द्वारा परिरक्षिता पातु मानी परिरक्षिता रक्षता तो उसे कर दिया रक्षा करे कहा रक्षिता अच्छा टिप्पणी थी ना व्यवस्थितान दस नंबर की टिप्पणी पुरुषार्थ पुरुषार्थ परिपंथीकृत इत्यादि में है पुरुषार्थ हो ज्ञान क्योंकि यहां पर जो हम स्वाध्याय करेंगे उसका पुरुषार्थ क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ ज्ञान है सभी चाहते हैं जो पुरुषार्थ पुरुषैर अर्थित इति पुरुषार्थ प्राणी मात्र जिसको चाहते हैं मोक्ष सभी चाहते हैं बंधन कोई अच्छा नहीं लगता एक बच्चा भी बंधन अच्छा रहे कल छुट्टी है करके खुश हो जाता है अवकाश अच्छा लगता है सब भुक्ति चाहते हैं उसको परेशानी हो रही इसको ज्ञान से बंधन किसी को भी अच्छा नहीं होता <laughs> तो टिप्पणी में कहा पुरुषार्थो ज्ञान पुरुषार्थ ज्ञान ही है ज्ञान है तब परिपंथ ना उसके जो शत्रु होते हैं ज्ञान के शत्रु कौन है विषयाशक्ति बुद्धि विषयाशक्ति बुद्धि यदि है तो ज्ञान होने वाला नहीं है आत्मज्ञान का शत्रु कोई तो विषय में आशक्ति यही बुद्धि विषयाशक्ति बुद्धि परिपंथी है शत्रु वही है तब परिबंधनों विषयाशक्ति बुद्धि विषयाशक्ति और बुद्धिमानदेय दुराग्रह ये तीन चार साधन हैं उसके साथ तीन चार हो जाते हैं एक तो विषयाशक्ति विषय में आशक्ति होने पर आत्मज्ञान आर्जन नहीं कर सकता दूसरी बुद्धिमान दे है सुनता बहुत है किंतु तो पकड़ नहीं पाता मंद बुद्धि के कारण भी ये भी एक शत्रु है बुद्धिमान दे अच्छा। तीसरा दुराग्रह अपने पूर्व हट छोड़ता नहीं पूर्व बनाए रखता है मैं मनुष्य हूं कितने विवाद वेदांत सुनेगा किंतु उसको बनाए रखेगा दुराग्रह ये इत्यादि होते, है, होते, है, होते हैं सब ये सब शत्रु होते हैं ज्ञान के शत्रु होते हैं कहा तो उनके खंडन पूर्व परमात्मा पर, परमात्मा हमारी रक्षा करे कहा कैसे पराकृत अशेष कल्पना परमात्मा कैसे पराकृत हो जाते पराजित तो होते सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाते हैं जिसमें ऐसे परमात्मा नित्य विज्ञप्ति परमात्मा मोक्ष प्रदान के द्वारा अथवा उसके मोक्ष के कारण ज्ञान प्रदान के द्वारा हमारी रक्षा करें यह अर्थ होगा ये कहा के करके आगे बोलते हैं टीका में के चिट्टू प्रकरण चतुष्टया चतुष्टयात्म ग्रंथ से या जो ग्रंथ है चार प्रकरण वाला है यहाँ मुख्य रूप से ये जो का, कारिका है उसको लेकर क्या चलते हैं विशेष उसी का नाम इसको मानव के कारिका ही करके प्रसिद्धि है चार प्रकरण है आगम प्रकरण वैतथ्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण अलाप शांति प्रकरण कुछ लोग ये मानते हैं जो चार प्रकरण वाला जो चार प्रकरण स्वरूप ग्रंथ है कारिका ग्रंथ से वेदांत एक देश संबत्व तो वेदांत के एक देश का संबंध होता है इसमें पूरा वेदांत में जितने उसको नहीं कथन करता जो कारिका एक पढ़ेंगे आप पता लगेगा ये मान वेदांतों में शास्त्रों में उपासना की चर्चा है कर्मों की चर्चा है ज्ञान की चर्चा है किंतु केवल ज्ञान की चर्चा ही करेंगे उपासना आदि का नाम ही नहीं लेंगे तृतीय खंड में जब जाएंगे आप वहां पर सीला बोलेंगे गौरपादाचार्य उपासनाश्रितो धर्मो कार्य ब्रह्मिपत्ते अजम सर्भम तस्मात्म कृपण स कृपणास्पृ ऐसा आ है जो उपासना में रहने वाले जो धर्म वाले जीव है जितने भी हैं ये कृपण कहा जाता है दीनहीन है क्यों प्राग उत्पत्ति अजम सर्भ की मान्यता क्या होती है उत्पत्ति के पहले तो अजन्मा ही है हम अजन्मा थे उत्पत्ति के पहले अजन्मा ब्रह्म थे परमात्मा ही थे किन्तु तो अब उत्पन्न होने पर हम भिन्न हो गए अब परमात्मा से भिन्न हुआ अब साधन करके उपासना करके फिर परमात्मा को प्राप्त करेंगे ये जो बुद्धि वाले होते हैं उनको कृपा क्या यहां कोई उपासना की चर्चा नहीं मिलेंगे कार। इसमें कारिकाओं में कर्मों की चर्चा भी नहीं इसलिए वेदांत का एक देश में संबंधित है अन्यथा तो तीनों की चर्चा है सावधान परिका तो में कर्म और उपासना के नाम निशान नहीं मिलेंगे इसलिए यही कहा गया टीका द्वितीय श्लोक के द्वारा क्या कहा तो अच्छा के चित्र प्रकरण चतुष्टयांथे चार प्रकरण वाला ग्रंथ है मानी कारिका को लेकर बोल रहे तो ले को लेकर नहीं कारिका को तो लेकर जो चार प्रकरण वाल स्वरूप वाला ग्रंथ है कारिका उसका वेदांत एकदेश संबत्व तो वेदांत का एक देश के साथ ज्ञान के साथ इसका संबंध होता है ये ज्ञापन कराने के लिए जिस प्रपंचम वाक्य प्रतिपादित ब्रह्म जो निष्प्रपंच ब्रह्म है उसको वाक्य प्रतिपाद्य ब्रह्म के द्वारा प्रथम श्लोक सूचित हम निष्प्रपंच आदि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म को प्रथम श्लोक के द्वारा सूचित किया ब्रह्मष्ण तो आदि के द्वारा सूचित किया ऐसा मानते हैं और द्वितीय ना मांडव के श्रुति व्याख्यानूपेणा और द्वितीय जो श्लोक है श्रुति का व्याख्या है प्रथम श्लोक तो कारिका के संबंध रखने वाला है ऐसा मानते हैं कुछ लोग और द्वितीय श्लोक श्रुति जो मांडवी स्मृति 12 मंत्र है उनकी व्याख्या करने वाला है द्वितीय ना मांडविक स्मृति व्याख्या आद्य प्रकरण मांडविक स्मृति की व्याख्या मुख्य रूप से कहा आद्य प्रकरण किसमें आगम प्रकरण में है आद्य प्रकरण आगम प्रकरण कार्य जो आद्य प्रकरण होता है आगम प्रकरण है आगम प्रकरण है न प्रण मात्रा नाम आत्म पाद आद्य प्रकरण ये सिद्ध करे देखो आगम प्रकरण है प्रणव के चार मात्राएं दिखाएंगे अ एक अमात्रा और आत्मा के भी चार पाद दिखाएंगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरय सुसुप्त तुरय इनके एक करेंगे मात्रा वाई पादा पादा वाई मात्रा इत्यादि बोलेंगे जो मात्रा है वो पाद है जो पाद है वो मात्रा है एक ही करना है प्रणव मात्रा नाम प्रणव और मात्रा प्रणव का जो मात्राएं हैं चार हो जाते हैं अमात्रा को लेकर चार हो जाते हैं महेंद्र को परिस्थिति में ये विचार करना है और आत्मा पादा नाम चाहे आत्मा के जो पाद है वो विचार हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर पद है एक ही करने ना एक करने एक करना है दोनों को पादा मात्रा मात्रा पादा ऐसा कहेंगे द्वादश मंत्र में ऐसे बोले जाकर के जो पाद है वो मात्रा है जो मात्रा है पाद है अभिन्न माना अभिधान अभिधेद भेद नहीं मानते हैं शब्द और अर्थ में अभेद होता है शब्दार्थ तो में भेद नहीं होता ऐसा है एक ही एकीकरण में प्रतिपाद्य ब्रह्म इस तरह से प्रतिपा जो ब्रह्म होगा प्रमण के मात्रा और आत्मा के पाद को बिलाकर के एक करके प्रतिपाद्य जो ब्रह्म होगा वो सूचित हम द्वितीय श्लोक के द्वारा उसकी सूचित किया माने प्रथम श्लोक के द्वारा सूचित किया है कारिका की और द्वितीय श्लोक के द्वारा सिद्ध किया ये मैंने आगम प्रकरण में आने वाले जो मंत्रों का वाक्य आएंगे प्रथम पाद इसका अर्थ किया एक ऐसे मामले हैं अब एक शंका यह आ जाती है इसमें कोई छंदो भंग की शंका है छंद वेद का पैर है छंद काड़ोत इत्यादि आता है। वेद पढ़ने वालों को छंद शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है अंग यदि कोई नहीं होगा तो अंगी बनेगा ही नहीं हाथ भी न हो पैर भी न हो कुछ भी ना हो तो शरीर बनेगा सब चाहिए इसलिए वेद को रक्षा करना हो तो छह अंग चाहिए उसका छंद चाहिए कल्प चाहिए, पढ़ना होगा कल्प पढ़ना होगा ज्योतिष पढ़ना होगा पढ़ना होगा शिक्षा पढ़नी होगी, पढ़ना होगा छंद पादश हस्तौ कलोथ पठ्यते ज्योतिषायन चक्षु विरुक्त श्रोत्रिच्य शिक्षा ग्रहणं तो वेदश मुखम व्याकर तस्मात सांगम पथित्व ब्रह्मलोके महते हैं ऐसा है ब्रह्मलोक मानी वेदलोक ब्रह्म मानी वेद में महिमान तो जाता अच्छे अंगों के साथ पड़ेगा जानकार हो जाएगा ऐसा है किंतु यहाँ छंद में कुछ गड़बड़ी है बोलते हैं ये ध्यान में ध्यान दे रहा है न तो द्वितीय स्लोक है द्वितीय स्लोक में के चतुर्थ पाद में वृत्त लक्षण अभाव छंद का लक्षण अभाव है देखना तीनों पादों में सत्रह सत्र अक्षर होंगे और चतुर्थ पाठ में इक्कीस अक्षर है श्लोक ऐसा है प्रथम श्लोक तो बराबर है सारे चारों पाद इक्कीस अक्षर वाले हैं और सर्वधारा छंद वाला है वो तो एक ही ठीक है किंतु एक मदाक्रांत है तो द्वितीय श्लोक के चतुर्थ पाद में और त्र... तीन पादों में अंतर हो गया ये को चाह रहे हैं शंका है नहीं तो द्वितीय श्लोक चतुर्थ पाद द्वितीय श्लोक के जो चतुर्थ क्या है ये तह सर्वा विशेषान विगत गुणगणा पापस्तुरीय चतुर्थ पाद में वृत्त लक्षण वहावाक छंद के लक्षण नहीं है यानी पूर्व में जैसे जितने अक्षरों का पार थे उतने अक्षर का आज था इसको इसमें ज्यादा अक्षर है चतुर्थ पाद वहा न असंग संगति नहीं होती है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्यों टिप्पणियां पहले देखें 11 बारह तेरह 11 में कहते हैं चतुर्थ पद धारा लक्षण धारा लक्षण है चतुर्थ पाद में 21 अक्षर वाले प्रथम श्लोक तो सारे के सारे स्वर्ग वाले हैं चारों पादों में 21 इक्कीस इक्कीस अक्षर मिलेंगे गिन के देखना अक्षर गिनना वर्ण गिनने में अंतर होता है ध्यान रखना वर्ण माने एक एक स्वर व्यंजन सबको वर्ण माना जाता है अक्षर गिनते समय व्यंजन को नहीं गिना जाता केवल स्वर को गिना जाता है केवल स्वर स्वर लेना वो गिन करके देखना चतुर्थ पाद स्त्रणावती है सदुपाद में कौन है स्त्र धरा लक्षण वाली है चतुर्थ पाद उसमें वृत्त लक्षणा भाव वृत्त लक्षण नहीं रहा छंद का लक्षण नहीं करते वृत्त लक्षण माने पूर्व पाद त्रय प्रयुक्त मंदा कांता वृत्ता तीनों पाद में मंदा मंदाक्रांत छंद है सत्र सत्र अक्षर के हैं जिनके देखना और चतुर्थ पाद जो है इकतीस अक्षर का बना हुआ है जिनके देखना तो पूर्व पादों से विषमता है इसमें इसलिए शंकराचार्य जी को बनाना नहीं आता शंका हो सकती है पद्य बनाना नहीं आया बराबर होना चाहिए एक भजन बनाते तो बराबर अक्षर में बनाते हैं तर्ज बोलते थे जिसको तो इनको भी बराबर अक्षर में करना चाहिए षम अक्षर है ये शंका है इसलिए असांगत्यम इसलिए संगति नहीं हो लगती है या। क्यों तो असांगत्य माने दूसरे के काव्यत्म ये काव्य में दोष है आपके पांडित्य में दोष है ये शंका नहीं करनी चाहिए ये कहा ठीक में यह बोला ये तो ना संक नहीं ऐसे शंका नहीं करनी क्यों गाथा लक्षण से तत्व यहां पर गाथा लक्षण संत बन जाता है कहते हैं एक छंद होता है गाथा गाथा छंद भी है क्या है गाथा छंद आगे होता है वो वो यहाँ गढ़ जाता है द्वितीय मंत्र के चतुर्थपाद में गाथा लक्षण छंदे गाथा लक्षण सुसंपाद चतुर्थ पाद जो गड़बड़ हो रहा है गाथा लक्षण छंद सुसंपाद है दृष्ट में वैसे देखना चाहिए कहा गाथा लक्षण क्या होता है तो चौदह में देखे गाथा लक्षण त्रेधा उत्तम वृत्त रत्ना करे जो छंद छंद शास्त्र है ना वृत्त रत्न कर बोलते हैं जिसको उसमें कहते हैं वृत्तमान छंद रत्ना कर नाम वृत्त रत्ना नाम रखा है छंद रत्ना बोल सकते हैं उसमें गाथा लक्षण तीन प्रकार से कहा गया है त्रिपणकार बोलते हैं क्या होता है गाथा विषम विषमाक्षर पादंबा पावैर असमम दशधर्मवत ये तीन को गाथा कहते हैं जहां विषम अक्षर पाद के द्वारा श्लोक की पूर्ति होती होगी उसको एक गाथा बोला जाएगा गाथा लक्षण छंद छंद का नाम गाथा छंद कौन जहां पर सम अक्षर में पाद की पूर्ति नहीं होती जैसे तीन पाद में अलग ढंग से हुआ चतुर्थ पाद में अलग विषम अक्षर से पाद की पूर्ति हो रही है यहां ऐसे को कहा जाएगा गाथा छंद बा पाद पादान अथवा पाद में असमानता कहीं तीन पादों का होगा कहीं पांच पादों का होगा कहीं छह पादों का होगा समान पाद नहीं है मना क्या चार चार पार्व भी एक एक श्लोक होना चाहिए किंतु कहीं तीन पाद का श्लोक होता है ऐसा देखा है तो पार से असमन, असमान हो उसको भी गाथा लक्षण में डालते छंद कौन सा छंद गाथा दूसरा तीसरा है दस धर्मवत्त एक दस धर्मवत्त भी छंद का नाम है वो क्या है एक कहानिया है महाभारत में कहानी दस धर्म करके बोलते हैं इत्यादि है? तो ये यद छंदो नोकतम अत्र गाथा इति तत्सूर्य भी प्रोक्तम कहते ये जो ब्रत्न रत्नाकर में जिस छंद को नहीं कहा पिंगल शास्त्र में छंद बनाने वाले पिंगल ऋषि हैं पिंगल शास्त्र में जिस छंद को नहीं कहा गया ये छंदो जो छंद नोक्तम अत्रह मैंने पिंगल सूत्र में जिसको नहीं कहा पिंगल शास्त्र में जिसको नहीं कहा जिस छंद को नहीं कहा उसको तत्सूर्य गाथा प्रोक्तम विद्वानों ने उसको गाथा कहा है पिंगल शास्त्र में कोई छंद नहीं कहा ऐसे छंद मिले उसको गाथा समझा एक प्रोत्त तो गाथा गाथया इस गाथा के द्वारा ऐसा कहा एक अत्र दस धर्म जो यहाँ पर जो दस धर्म पद ये भी छंद का नाम दिया तीन होते हैं कहा गाथा छंद तो दस धर्म शब्द उपलक्षिता भारत उठता गाथा उदाह हम या दस धर्म का अर्थ क्या है दस धर्म शब्द के द्वारा उपलक्षित जिसमें दस धर्म कहा जाएगा ऐसा भारत में महाभारत के उपलक्षित को लेना है उसके द्वारा उपलक्षित एक कहानी को लेना है क्या लेना है अच्छा चाहिए वो गाथा ऐसी गाथा है महाभारत में क्या गाथा है दस धर्म न जानते धृतराष्ट्र निबोधत मत्त प्रमत्त उन्मत्त श्रांत क्रुद्ध कुभुक्षितरवाणी स लुक कामी चते को समझा रहे तुम धर्म को नहीं जानते हो करके समझा रहे हैं दस व्यक्ति धर्म को नहीं जानते हैं दिर्टराख्र, दिर्टराख्र, निवोधता। निवोधता। जा। दस धर्म न जानते धृतराष्ट्र हे धृत राष्ट्र निबोधता यूएम निबोधता तुम लोग सुनो धृतराष्ट्र को मुखिया करके सबको बताया बहु बचन निबोधता तुम लोग सुनो दस व्यक्ति ऐसे होते हैं नहीं जानते हैं। कौन कौन है मत जो धन आदि से मत हो रखे हैं और मत तह प्रमत्त और ज्यादा प्रमादी है और उन्मत्तः पागल हो रखे हो जो धर्म को नहीं जानते वो उन्मत्त श्रांत बहुत थका हुआ होगा किस कारण से वो भी धर्म के विषय में समझ नहीं पाता श्रांत क्रुद्ध प्रोदित हो गया हो वो भी धर्म को नहीं जानता बुभुक्षित से पीड़ित तो हो वो भी धर्म के विषय में नहीं जानता बुभुक्षितम प्रतिभादी किंचित भुभुषितम ना प्रतिभा किंचित ऐसा कहते हैं जो भूखा व्यक्ति होगा भुभुषित होगा उसको ये खाद्य है कि अखाद्य सूझता नहीं जो मिले डाल देगा का भुभुक्षित त्वरवाश शीघ्रकारी जो होगा वो भी धर्म को नहीं जानता गड़बड़ कर देगा त्वर मांस जो शीघ्रकारी होगा धीरू धर्कोक होगा वो, वो भी धर्मगढ़ी जानता लुब्ध लोभी होगा क्यों तुम लोग लोभी हो तुम धृतराट में समझा रहे क्यों दूसरे का राज्य हड़पने की इच्छा है अभी दो लोभी और कामी जो कामी होगा वो भी धर्म तो कहा। जानता सर्पदी गाथा ये छे पाद वाली गाथा है इसमें छ पाद है डेढ़ सौ लोग दिख रहे हैं छे, छे पाद वाली गाथा है कहा प्रकृति और यहाँ पर कौन से गाथा लिया जाएगा गाथा छंद मानना है जो पिंगल सूत्र में नहीं कहा उसको गाथा छंद मानना तो यह तीन में से कौन सा गाथा लिया जाए कि समाक्षर पाद वाला ये बोलते हैं प्रकृति यहाँ पर जो गाथा छंद लेना है द्वितीय श्लोक को तो कौन सा लेना है विषमाक्षरपादत्व रूपम आज जन लक्षण गढ़े थे तीन में से प्रथम लक्षण ये है विषमाक्षर पादन ये वाला बढ़ जाएगा इस अवधेह में कहा पिंगल सूत्र अत्र अनुतम गाथा पठित पिंगल सूत्र में कहा इसमें पिंगल सूत्र में जो नहीं कहा गया वो जितने भी है सब गाथा है ऐसा कहा गया है क्योंकि छंद बनाने वाले पिंगल कृषि है तो उन्होंने सूत्र बनाया जैसे पाणिनि ने लीजिए व्याकर्म सूत्र बनाया ने ब्रह्म सूत्र बनाया उसी प्रकार पिंगल ऋषि छंद के सूत्र बनाए तो उन्होंने कहा ये इसमें जो छुटे हुए हैं सब गाथा लक्षण छंद है अत्र मैंने पिंगल शास्त्र छंदो चा, नोत्तम अत्र करके सूर्य में कहा था उसका अत्र का अर्थ पिंगल शास्त्र में यह अर्थ करना ये टिप्पण में था ना दस धर्म पर दर आगे छंदो नोत्तम अत्र गाथा इति तत्सूर भी कहा पिंगल शास्त्र में से कहा यह समझना ये कहा अच्छा तो माने ये छंद मिला हुआ है भाषिक आप जानते हैं अर्थ हो गया इस ढंग से सिद्ध हो गया गाथा लक्षण छंद द्वितीय श्लोक में है ये अर्थ करना ये बता दिया अन्य तू अन्य कुछ लोग मानते हैं क्या मानते हैं आद्य श्लोकम मूल श्लोकांतर भूतम गच्छन दो द्वितीय श्लोकम भाष्यकार प्रणित अभ्य कुछ लोग ऐसा मानते हैं प्रथम श्लोक जो है गौरपादार्य गौरपाद आचार्य के मंगलाचरण है द्वितीय श्लोक भाष्यकार का है ऐसे कुछ लो है। अने अने लोग मानते हैं ठीक है अन्य तो अन्य लोग आद्य हम जो प्रथम श्लोक है मूलो श्लोक अनंतर्भूतम मूल ये जो मानव के कार्य आएंगे जो उसके अंतर्भूत हैं लक्षण अच्छा, तो इसमें स्वीकार करते हुए द्वितीय श्लोकम जो द्वितीय श्लोक है जो भी विश्वास बाको भाष्यकार अप्रणित की भाष्यकार के द्वारा प्रणित मात्र द्वितीय श्लोक है प्रथम श्लोक नहीं है वो गौरपादाचार्य जी का है ऐसे स्वीकार करते हैं कुछ लोग तद असत यहां तो दोनों श्लोकों को भाष्यकार का यह किंतु कुछ लोगों को अनुता यह है तद असत यह हो नहीं सकता उनका सोच ठीक नहीं है क्यों उत्तर श्लोके शुभा अद्यपी श्लोके भाष्यकृत व्याख्यान प्रणत और संघात जब आगे गौरपाद कार्य का आरंभ होंगे तो उस स्थिति में भाष्यकार वहां पर ये अवतरण देने जाएंगे आ, आगे के श्लोकों में जैसे भाष्यकार शुरू में लिखेंगे उस प्रकार यहां भी प्रथम यदि गौरपादार जी, जी का होता है आदि श्लोक तो उसके लिए कुछ से अवतरण लिखते भाष्यकार ये बोलना चाह रहे हैं उत्तर श्लोक जैसे आगे श्लोक आएंगे कार्य क्या आएंगे आगे गौरपाद कार्य जब चलेगी श्लोक बोला उसको उन्हें जैसे आद्य भी प्रथम श्लोक यदि गौरपादाचार्य जी का यदि है मंगलाचरण यदि है तो वहां भी भाष्य के तो भाष्यकार को ही करना चाहिए व्याख्या प्रणय प्रसंग उसकी व्याख्या करनी चाहिए भाष्यकार ने कोई व्याख्या को नहीं या भ्याख्या? या भ्याख्या की टीकाकार ने की यहां व्याख्या यहां व्याख्या किसकी रही अभी तक भाष्यकार में व्याख्या नहीं है जैसे आगे श्लोक आएंगे कार्य भाष्यकार व्याख्या लिखेंगे उसमें अगर प्रथम श्लोक गौरपादाचार्य जी का होता तो जरूर भाष्य लिखते तो यहां भाष्य नहीं है जिसके मतलब योगी शंकराचार्य जी का याद श्लोक जी क्या और दूसरी बात यह भी है ओम इति इतिद अक्षरम इत्यादि भाष्य विरोधा दूसरी बात यह है भाष्यकार यहां पर जब लिखना आते हैं ओम इति इतिद अक्षरम एवं सर्व तस्वीर व्याख्यानम अवतरण लेते हैं मंत्र का जो आगे मंत्र आने वाले हैं उसके अवतरण ले रहे हैं अगर प्रथम श्लोक गौरपादाचार्य जी का होता तो वहां पर उसका अवतरण लेना चाहिए ना भाष्यकार जी कहते हैं राष्ट्र विरोधाचार इसका इसका भाष्य से विरोध होगा वो वित्तीय आने वाला भाष्य इसके साथ विरोध होना है क्योंकि भाष्यकार प्रतीक ले रहे मंत्र का अगर गोपादा जी का पहले वाली श्लोक होता तो जरूर उसका प्रतीक वो प्रज्ञा प्रत्यान इत्यादि इत्यादि बोलते ऐसा नहीं बोला ये कहा राष्ट्र विरोधाचय एक नंबर टिप्पणी आद्य पद्य से अगर आद्य पद्य माने प्रथम श्लोक यदि मूल श्लोक के अंतर्गत है माने कारिका के अंतर्गत है मंगलाकरण है कारिका का मान्य पर क्या हो जाता तो ही उपनिषद व्याख्यान भूता नाम, नाम जैसे उपनिषद के व्याख्या व्याख्यान स्वरूपा जो आगे श्लोक आएंगे कारिकाएं आएंगे आगे तो उसी प्रकार तन मध्य उसके बीच में भाष्यकार बोलेंगे कुछ उसी प्रकार तन मंगल गोत्या उसके जो मंगल श्लोक हो कारिका का मंगल श्लोक हो उसी का अश्यद आरोप निश्चित उसको पहले रखना चाहिए था उस भाष्य को नहीं रखा भाष्य ने भाष्य को नहीं रखा प्रज्ञा सुप्रताने इत्यादि इति एवं भी कथाष्य मुठभ भगवत होना चाहिए था भाष्य में यहां पर जो भाष्य लिखते हैं ओ बदक्षर इत्यादि भाष्य लिखते हैं जहां पर वहां होना चाहिए था प्रज्ञा सुशुप्रता इत्यादि बोलना चाहिए था संकेत उसका देना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं दिया नु ओप इदि ना ओम अक्षर में इत्यादि के द्वारा भाषे आरंभ नहीं करना चाहिए भाषे को अगर प्रथम श्लोक गौरपादाचार्य जी का होता तो ऐसा अच्छा आगे अपरेतु अपरे दूसरे लोग और कुछ बोलते हैं ये दोनों श्लोकों का संगति अलग ढंग से लगाते हैं अपरेतु अपरे, अपरे। पुनः आद्यन श्लोक शास्त्र प्रतिपाद्य परिदेवता तत्वानुस्मरण द्वारे नमन क्रिया प्रकरण प्रारंभ थे दूसरे लोग कहते हैं कि एक ऐसी बात है प्रथम श्लोक के द्वारा परमात्मा को नमस्कार किया है और द्वितीय श्लोक के द्वारा गुरु के नमस्कार किया है ऐसा बोलता चाहे कुछ लोगों का कहना ऐसा है ये कहना चाहते हैं अपरे पुनः आद्य श्लोक प्रथम श्लोक के द्वारा शास्त्र प्रतिपादित जो पर है मानी प्रथम मंत्र का जो श्लोक का प्रतिपादित देवता परदेवता है परमात्मा है ब्रह्मवेत्तन नतोषमी कहा है परदेवता तत्वानुस्मरण द्वारा न उसके स्वरूप का अनुस्मरण द्वारा गुप्त भोगांत अभिष्ठान आदि दिखा करके उसका स्वरूप विश्व तेज आदि स्वरूप दिखा करके तत्वानुस्मरण द्वारा अनुमरण द्वारा नमन क्रिया जो नमन क्रिया नतोष्मी कहा हुआ है ब्रह्मएत्तन नतोष्मी नमन क्रिया प्रकरण प्रारंभ हो है उस तत्व का अनुस्मरण के माध्यम से नमन क्रिया प्रकरण के लिए उपयोगी है ऐसा करके परमात्मा के लिए होता है प्रथम श्लोक क्रिया ये कहा। अच्छा प्रकरण प्रारंभ विवेक दोनों वृत्ति परारंभे परिसम्ति परिवशायी प्रकरण प्रारंभ देखो प्रकरण का जो प्रारंभ किया जाता है परिसमाप्ति के उद्देश्य करके परिवसायी परिसम्त में जाके परिवशान होना प्रकरण का प्रारंभ होता है इसमें प्रारंभ तत्प्रतिबंधक विघ्न निरथन द्वारा उसमें जो प्रतिबंध परिसमाप्ति के लिए जो विघ्न है विषयाशक्ति आदि जो विघ्न जितने भी हैं उसके खंडन के द्वारा मंगल से उपयोगित तो। नमन क्रियात्मक मंगल से उपयोगिता है वो नमस्कार करेंगे परमात्मा का स्मरण करेंगे के नमस्कार करेंगे तो विघ्न आदि नहीं होंगे ये उपयोगी है तो प्रथम सुलक्षा ऐसा मानते हैं ये कहा और परदेवता भक्तिवत जैसी पर, परमात्मा में भक्ति है इसलिए नमन किया नमस्कार किया उसी प्रकार अपरदेवता भक्ति अपरदेवता आचार्य यश देवे पराभक्ति तथा देव यथा देवे तथा गुर ते कथिता अर्था प्रकाशन थे महात्मन तैतना है ऐसा है परदेवता में जितने श्रद्धा है वैसे गुरु जी में श्रद्धा हो उसी के लिए जो कथन किया वो वस्तु प्राप्त होंगे खुलेंगे उसको कहा है तो परदेवता भक्तिगत जैसी परदेवता भक्ति की प्रथम श्लोक के द्वारा उसी प्रकार अपरदेवता भक्तिर भी अपरदेवता आचार्य पर आचार्य हैं उनकी भक्ति भी विद्या प्राप्त अंतरंग विद्या प्राप्ति में अंतरंग साधन है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति भी विद्या प्राप्ति में अंतरंग साधन है अंतरंग शास्त्रीय शास्त्रीय है गुरु भक्ति भी शास्त्रीय शास्त्री होने से शिक्षक शिक्षा ही शिक्षा, शिक्षा लोग भी ऐसे ही करें जैसे मैं करने जा रहा हूं इसके लिए ज्ञापनार्थम शिक्षक शिक्षा के लिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ जोड़ देते हैं कहा द्वितीय श्लोक ज्ञापनार्थम अवस्थात्रीता नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्त आचार्य जो आचार्य कैसे होते हैं वास्तव में एक शरीर के आकार में दिखाई पड़ता है किंतु अवस्थात्र अतीत होते हैं अती अतीत नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति जो आचार्य हैं पंचमी ऐसी है, मूर्ति आचार्य हैं आचार्य ये भी पंचमी आचार्य मोक्षोपयुक्त ज्ञान प्राप्ति वैसे आचार्य से मोक्ष के उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति होती है प्राप्ति होने से ज्ञान प्राप्ति ही क्यों आचार्यवान पुरुषों के तो साधक में आया जो आचार्य वाला होगा वही जान सकता है कहा है इत्यादि श्रुति अवस्थम नहीं श्रुति के सहारक से मुक्त प्रार्थते द्वितीय श्लोक मोक्ष शल्क द्वारा द्वितीय श्लोक द्वारा प्रार्थना की जाती है गुरु भक्ति के लिए गुरु जी की प्रार्थना की जाती है ऐसी कल्पना थी कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं माने प्रथम श्लोक तो परमात्मा के नमस्कार के लिए है द्वितीय आचार्य भक्ति के लिए है ऐसी कल्पना करते हैं ये कहा प्रार्थते चार नंबर की टिप्पणी मैंने प्रार्थनीय गुरु भक्ति है प्रार्थनीय गुरु भक्ति प्रार्थनीय है ऐसा अर्थ है ये कहा समय हो गया है नई रखें ओं भद्रं कलेम देवा भद्रं पश्येमार्षेय स्थिर सुष्टी शेम देव शांति